फिर उन्होंने आगे कहा अच्छा मैं विश करूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मिल जाए लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम मेंटली थोड़ा स्टेबल रहने की कोशिश करो मतलब अब आगे रिजल्ट चाहे जो भी आए तुम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना फिर उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो विक्रांत मैंने आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा नहीं है तुम जितना बता रहे हो बस उतना ही जानती हूँ और तुम जिस हिसाब से उसके बारे में बता रहे हो उसे सुनकर मुझे तो यही लग रहा है कि वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में है वरना वो अचानक ऐसे गायब नहीं होती और हो सकता है कि मैं और तुम जितना सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम में हो तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम सोच समझकर कोई स्टेप लेना मैं समझ रहा हूँ विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं अपना काम करूँगा पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की बाकी जो भगवान को मंजूर होगा वो होगा मैं सच कह रही हूँ डिविजन चीफ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ भाई मैं भी तो कि आखिर वो लड़की कौन है जिसने मेरे टीम लीडर को ही फंसा लिया <laughs> थैंक्स। विक्रांत ने उसे शुक्रिया किया अच्छा मैं जाने से पहले अपना सारा काम अपने टीम में समझा दूंगा फिर जब मैं अपना पर्सनल काम निपटा लूंगा तब वापस आऊंगा इसके बाद विक्रांत ने डिविजन चीफ मैडम को सैल्यूट किया और वहां से लौट पड़ा एक मिनट अचानक से डिवीजन चीफ मैडम ने विक्रांत को रोकते हुए कहा अच्छा विक्रांत तुम अलर्ट रहना और ये सब किस्मत की बात है उसका मिलना ना मिलना सब किस्मत है सो उसके लिए ज्यादा परेशान मत होना अच्छा तुम्हें वो याद है जो विदेश मंत्रालय के ऑफिसर थे मिस्टर आशुतोष तुम्हारे साथ उसने मेडिकोर फार्मा वाले मर्डर केस में काम किया था हाँ क्यों विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा सेक्शन चीफ आशुतोष विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। वो काफी सालों से विदेश मंत्रालय में काम कर रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में उनका काफी अच्छा कनेक्शन है डिवीजन चीफ मैडम ने कहा मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर लूंगी और अगर फॉरेन में तुम्हें कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना थैंक यू मैडम विक्रांत ने फिर से डिविजन चीफ मैडम को धन्यवाद किया डिविजन चीफ मैडम ने विक्रांत से आगे कहा अच्छा विक्रांत एक चीज और तुम तो वहां बाहर झगड़े जैसा कोई कांड मत करना यहाँ इंडिया में तो चलो सब ठीक है लेकिन बाहर फालतू तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना बस अपने काम से काम रखना क्योंकि अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें जेल जाना पड़ गया तो फिर मैं भी यहां से तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी और प्लीज सही सलामत इंडिया लौटाना यहाँ अभी भी बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं डिविजन <laughs> चीफ मैडम ने बड़ी शालीनता से विक्रांत को समझाया जैसे मानो वो अपने छोटे भाई को समझा रही हो विक्रांत भी बड़े प्यार से उनके सारे इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए अपना सिर हिलाता रहा। विक्रांत कभी अपनी बात से पीछे नहीं रहता है उसने जो एक बार कह दिया, फिर किसी भी हालत में उसे जरूर पूरा करता है। जब वो पहले मोहसिन हसन को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था तब उसने अपनी स्पेशल टीम से कहा था कि अगर उन्होंने मोहसिन को अरेस्ट कर लिया तो फिर वो सबको पचास पचास हजार का इनाम देगा विक्रांत अपने इस वादे को भूला नहीं था और उसने अपनी टीम में पचास हजार देने के बजाय उन्हें एक एक लाख का इनाम दिया वैसे हर्ष अनुष्का और हर्षित को ये उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत उन्हें इतने पैसे इनाम के तौर में दे देगा विक्रांत का लिविंग स्टेटस देखकर उन्हें नहीं लगता था कि उसके पास इतने सारे पैसे भी होंगे ऐसे में जब विक्रांत ने उन्हें इतने सारे पैसे इनाम में दे दिए तो फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वैसे जिस पोस्ट आरोप विक्रांत काम कर रहा था उस पद के ऑफिसर को न तो इतनी सैलरी मिलती और ना ही इतनी ऊपरी कमाई की सुविधा रहती है ऐसे में विक्रांत को इतना अमीर होना उनके गले से नहीं उतर रहा था हालांकि उन्हें शायद ये नहीं पता था कि विक्रांत के पास पैसे कमाने के दो तरीके हैं। और उसके पास इतनी संपत्ति है कि अगर वो 3 लाख रुपए इन लोगों को दे भी देता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी सोलन में ही मेडिकल फार्मा वाले मर्डर केस आरोप काम करते वक्त उसने शेंग क्रेडिट कंपनी ऐसी बीस लाख रूपए लिए थे और अब उन 20 लाख रुपए में से अगर तीन लाख रुपए चले भी जाते हैं तो भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था विक्रांत ने अपनी टीम मेंबर को 50,000 के बजाय एक एक लाख रूपये दिए थे इसके पीछे दो कारण थे पहला तो ये था कि हैंडलेस सीरियल मर्डर केस सॉल्व करने में उसकी टीम ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी और फिर इससे पहले भी सोलर में चाहे मेडिकल फार्मा वाला केस रहा हो या फिर तमिल स्टार वाला केस रहा हो विक्रांत की स्पेशल टीम के मेंबर्स ने काफी अच्छा काम किया था और विक्रांत पहले से ही उन्हें इसके लिए अपनी तरफ से खास इनाम के साथ ही खास पार्टी भी देना चाहता था लेकिन चूंकि अब विक्रांत के पास उतना वक्त नहीं था उसे जल्द से जल्द मुंबई के लिए निकलना था तो ऐसे में उसने इन लोगों को पचास हजार रूपए एक्स्ट्रा दे दिए थे इसके साथ ही अब चूंकि विक्रांत को तुरंत मुंबई के लिए निकलना था और मुंबई जाने से पहले वो अपना सारा काम इन्हीं लोगों को हैंड करके जा रहा था अब भले ही हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस खत्म हो चुका था लेकिन फिर भी अभी इसमें काफी काम बाकी था अभी केस की फाइनल रिपोर्ट बनानी थी मुख्तार खान को अभी हर क्राइम सीन पर ले जाकर क्राइम सीन की पहचान करनी थी और भी केस से रिलेटेड काफी सारे काम करने बाकी थे और विक्रांत के न रहने पर यह सब काम इन्हीं लोगों को करना था इसके साथ ही इन लोगों को अभी रूही और उसके पिता जोधन सिंह का भी ध्यान रखना था अपने टीम में मिलने के बाद विक्रांत रूही से मिलने के लिए भी गया उसने रूही को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उसे पैरोल दिलवाने की कोशिश की जाएगी और पुलिस यही कोशिश करेगी कि रूही को जल्दी से पैरोल पर बाहर लाकर उसे नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दिया जाए रोहि ने विक्रांत का दिल से शुक्रिया अदा किया विक्रांत ने न सिर्फ रूही को एक नॉर्मल जिंदगी में आने का मौका दिया था बल्कि उसके पिता को भी बेकसूर साबित करने में उसकी मदद की थी ऐसे में रूही की नजरों में अब विक्रांत की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी विक्रांत का भी रूही से न जाने क्या लगाव हो गया था बड़े ही रूही पहले चोरी करती थी लेकिन फिर भी विक्रांत ने उसकी जिंदगी बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया था हालांकि रूही को यह खबर नहीं थी कि विक्रांत अचानक से कहा कर दिया था। इसके साथ ही उसने आगे विक्रांत से मिलने के लिए भी कहा था रूही से मिलने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही सोलन के इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी को फोन किया लोकेश का अभी भी इलाज चल रहा था वो अभी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे विक्रांत ने पहले तो लोकेश का हालचाल पूछा फिर उन्हें यह भी बताया कि वो अपने किसी खास काम से कुछ दिन की छुट्टी लेकर मुंबई जा रहा है मुंबई से अपनी लैंड रोवर कार को भी यहाँ पर मंगवा लिया था लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसे एक दिन भी अपनी कार चलाने का मौका नहीं मिला था देहरादून से लेकर सोलन तक वो सिर्फ पुलिस कार का ही इस्तेमाल कर रहा था उसकी लैंड रोवर कार अभी तक देहरादून पुलिस स्टेशन पर ही खड़ी थी ऐसे में उसने लोकेश से बात करके अपनी कार को वापस मुंबई भेजने के लिए कह दिया था लोकेश ने तुरंत विक्रांत की बात मान ली थी और उसने विक्रांत से कह दिया था कि वो अपने किसी ऑफिसर को भेजकर उसकी कार मुंबई पहुंचा देगा लखनऊ में फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी थी विक्रांत प्रोग में बैठ चुका था प्लेन के विंडो साइड में बैठ वो आखिरी बार लखनऊ की जमीन को देख रहा था न जाने क्यों उसे इस शहर से एक खास लगाव हो रहा था विक्रांत ने इस शहर में रहते हुए अपनी लाइफ का सबसे बड़ा केस सोल्व किया था शायद इस वजह से या फिर इस वजह से क्योंकि यहां पर रहते हुए उसे नैना के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी इस वजह से उसे लखनऊ से काफी लगाव हो गया था